भाष्यार्थ बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याण पांच अवेशा भूता मध्यस्त्य सर्वाण भूता मधुयचा अस्त्येजोम मृतमय पुषोयचा अध्यात्म चाप्त्जोम मृतमय पुषोयोय आत्मेद अमृत मिदम ब्रम्भेदम सर्व यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं यह जो इस आदित्य में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा आदित्यो मधु चाक्षुषोध्यात्म इस प्रकार आदित्य मधु है चाक्षुष पुरुष अध्यात्म मधु है इमाशस भूताना मध्वासा दिशा सर्वाणी भूतानी मधु याशु दीक्षु तेजोमयो मृतमय पुरषो याध्यात्म शोत्रह प्रति तेजोमयो मृतमय पुषोय सोम आत्मेद अमृतमद ब्रह्मेदम सर्व ये दिशाएं समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु है यह जो इन दिशाओं में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म स्रोत संबंधी प्रातिश्रुत अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा दिशो मधु दिशा यद्यपि स्रोतमध्यात्म शब्द प्रतिश्रवण वेलायां तो विशेषतः सन्निहोतीध्यात्म प्रतिश्रुतक प्रतिश्रुतका प्रतिश्रवणबायां प्रातिश्रुतक इस प्रकार दिशाएँ मधु है यद्यपि श्रोत्र दिशाओं का अध्यात्म परिणाम है तो भी शब्द श्रवण के समय श्रोत्र पुरुष विशेषतः स्रोत्रों के समीप रहता है इसलिए वह अध्यात्म प्रातिश्रुतक है जो प्रतिश्रुतक में अर्थात प्रत्येक श्रवण वेला में रहता है उसे प्रातिश्रुतक कहते हैं अयम चंद्र सर्वेश भूताना मध्वस्या चंद्र भूतानि सर्वाणी भूताने मधुजस्त चंद्रे तेजोमयो मृतमय पुरुषो या आध्यात्म मानसस्तेजोमयो मृतमय पुरशोयम एवं सहजोय आत्मेद अमृतमद ब्रह्मेदम सर्वम् यह चंद्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु है यह जो इस चंद्रमा में तेजोमय में, में पुरुष है और जो यह अध्यात्म मन संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा चंद्र आध्यात्म मानस है इसी प्रकार चंद्रमा मधु है यहां अध्यात्म मानस पुरुष है इंम विद्युत सर्वेश भूताना मध्वस्थ विद्युत सर्वाणी भूतानि मधु याय अश्या विद्युती तेजोमय अमृतमय पुरशो याध्यात्म तेजस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषोयम स योय आत्मेद अमृतद ब्रह्मेदम सर्व यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के भूत हैं यह जो इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो य अध्यात्म तेजस्तेजों में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा विद्युत भवस तेजसो अध्यात्मम इसी प्रकार विद्युत मधु है त्वचा तो के तेज में रहने वाला तेजस पुरुष अध्यात्म है अयम सनयत्नुवेशा भूतानाम मध्वश्य सनयितनोह सर्वा भूतानी मधु यास्मितनयत्नौ तेजोमयो मृतमय पुषो यायध्यात्म शाद सौवरस्तेजोमयो मृतमय पुषोयमेंवयमात्मेदत ब्रह्मेदम सर्व यह मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं यह जो इस मेघ में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द एवं स्वर संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा संनु शब्दे भवः भव शाब्दोध्यात्म यद्यपि तथापि स्वरे विशेष तो भवती सौवरोध्यात्म इसी प्रकार मेघ मधु है शब्द में रहने वाले को शब्द कहते हैं वह यद्यपि अध्यात्म है तथापि विशेष रूप से स्वर में रहता है इसलिए सौवर स्वर संबंधी पुरुष अध्यात्म है अयमा काशा भूता मध्यस्याशवा भूतानी मधु यास्म आकाशे तेजोमयो मृतमय पुरुषो याय अध्यात्म तेजोमयो मृतमय पुरुषोयमेव सहजोयम आत्मेदम अमृतमिदम ब्रह्मेदम सर्वम यह आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु हैं यह जो इस आकाश में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदया काशरूप तेजो में अमृत में पुरुष है वही यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा आकाश अध्यात्म हृदयाश इसी प्रकार आकाश मधु है अध्यात्म पुरुष अध्यात्मुहृदयाकाश है आकाशाता पृथिव्यादूतगणा दीवतागण कार्यक्रम संघातात्म उपकुवो मधुभव प्रतिशरी ये ते प्रयुक्ता शरीरभ संबध्यम मधुत्व नोपकुवंती तद् वक्तव्य मितिदम आरभ्य पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यत भूतगण और देहेंद्रीय संघात रूप देवगण उपकार करने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए मधु होते हैं ऐसा कहा गया अब जिसके द्वारा प्रेरित होते हुए वे देह धारियों से संबद्ध होकर मधुर रूप से उनका उपकार करते हैं उसका वर्णन करना है इसलिए यह आरंभ किया जाता है अयम धर्म सर्व भूता मध्वस्त धर्म से सर्वाणी भूता मधु यास्म धर्म तेजो मृतम पुरषोयस्चाध्यात्म धर्मस्तेजो मृतमय पुषोयमें सहजोय आत्म अमृत विदम धर्म समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस धर्म के मधु हैं इस धर्म में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म धर्म संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है अयम धर्मः अयम प्रत्यक्षोपी धर्मः कार्येन तत्प्रयुक्त प्रत्यक्षेन व्यपदीश्य अं धर्म की प्रत्यक्षवत धर्मस्य चा धर्म से व्याख्या स्मृतिश्रुतिस्मृतिलक्षण छात्रादीनायता जगत वैचित्रकृत पृथिव्यादीना परिणाम हेतुवाद प्राणिरनुष्ठीयम च चय धर्म इति प्रत्यक्षेन व्यपदेश यह धर्मवधु है अयम यद का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु के लिए होता है यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है तो भी उससे होने वाले प्रत्यक्ष कार्य के कारण अयम धर्म इस प्रकार प्रत्यक्षवत व्यवहार किया जाता है श्रुति स्मृति रूप धर्म की व्याख्या तो की ही जा चुकी है वह क्षत्रियदि का नियंता है पृथ्वी आदि के परिणाम का हेतु होने से जगत की विचित्रता करने वाला है और प्राणियों द्वारा पालन किया जाना ही इसका स्वरूप है इस कारण भी यह धर्म इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसका उल्लेख किया गया है सत्य सत्यधर्मोच्चा भेदेन निर्देश कृत शास्त्राचारण युदेन व्यपदेश एक सत्य दृष्टादृष्टभेदेण कार्यारंभक यस्दृष्टोपूर्वाख्यो धर्म स साम विशेषात्मनादृष्टेन रूपेण कार्यम आरभ के साेण पृथिव्यादीना प्रयोक्ताशेषेण चाध्यात्म कार्यकरण संघातस्य तत्र पृथ्वी आदिना प्रयोगतरी याया अस्र्मे तेजोमय तथाध्यात्म कार्यकरण संघात कर्तरी धर्मे भव धर्मः शास्त्र और आचार रूप सत्य और धर्म का अभेद रूप से निर्देश किया गया है किंतु एकत्व होने पर भी यहाँ उसका भेद रूप से व्यवहार किया गया है क्योंकि दृष्ट और अदृष्ट रूप से वह कार्य का आरंभक है उनमें जो अपूर्व संज्ञक अदृष्ट धर्म है वह अपने सामान्य और विशेषात्मक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है वह सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का प्रेरक होता है और विशेष रूप से अध्यात्म देहेंद्रीय संघात का उनमें से पृथ्वी आदि के प्रेरक के लिए यम अस्मिन धर्मे में तेजोमय यह वाक्य है और अध्यात्म इत्यादि वाक्य देहेंद्रीय संघात के, के कर्ता के लिए है जो धर्म में रहता है उसे आर्म कहते हैं सर्वाणि भूतानि इदम सत्यम सर्वता मध्यस्तवा भूता मधुयचास्म सत्य तेजोमयृतमय पुषोयचा मध्यात्म सातस्तेजोमृतमय पुषोय आत्मेद अमृत ब्रह्मेदम सर्व यह सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु हैं यह जो इस सत्य में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्य संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है यही वही है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा दृष्टिना अनुष्ठीयम मन आचारूपेण सत्याख्योति सए धर्म सोप तो द्विप्रकार एव सात्मकूपेण सावेद विशेषप कार्यक्रण सात संवेद तृथिव्यास वर्तमानक्रियारूपे सत्ये तथाध्यामें कार्यक्रण सात समी समेते सत्यव सात सत्य इस प्रकार यही धर्म दृष्ट मान यानी आचार रूप से सत्य संज्ञा वाला होता है वह भी सामान्य और विशेष रूप से दो प्रकार का ही है सामान्य रूप पृथ्वी आदि से संबंध रखने वाला है और विशेषकर देहेंद्रीय संघात के संबद्ध है तथा पृथ्वी आदि से संबद्ध वर्तमान क्रिया रूप सत्य में तथा अध्यात्म यानी देहेंद्रीय संघात में, देहेंद्री में संबद्ध सत्य में जो होने वाला है उसे सात्य कहते हैं यह बात सत्य से वायु चलता है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होती है कार्य करण जाति भवती सा जाति विशेषेना संयुक्तो विशेषा तत्र धर्मसताभ्या प्रयुक्त कार्यकरणसावेषा मानुषादी तनुषाद जातिशिष्टावर्वे प्राणीनिकाय परस्परोपकार्योपकारक भावे न वर्तमान अतः यह देहेंद्रीय संघात विशेष धर्म और सत्य द्वारा प्रेरित है यह जिस जाति विशेष से संयुक्त होता है वह जाति विशेष मनुष्य आदि है तहाँ संपूर्ण जीव समुदाय मनुष्यादि जाति विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकार्य उपकारक भाव से विद्यमान दिखाई देते हैं अतः इदम मनुषं सर्वेशा भूताना मध्वस्त मनुष्च सर्वाणी भूतानी मधु यास्सेषे तेजोमयृतम पुषो याध्यात्म मनुस्तेजोम मृतमय सजोय आत्दम अमृत ब्रह्मेदम सर्व यह मनुष्य जाति समस्तभूतों का मधु है और समस्तभूत इस मनुष्य जाति के मधु है यह जो इस मनुष्य जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस श्रुति द्वारा मतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है, यह सर्व है जाति मानुषादिजातिरि सर्वेशा भूताना मधु त्र मानुषादिजातिर बाह्या आध्यात्मकी चेतुभे निर्देश भाग भागवती मनुष्यादिजाति भी समस्त भूतों का मधु है वह मनुष्य जाति भी ब्रह्म बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो तरह के निर्देश वाली है यस्तु कार्य संघातो मानुषादि जाति विशिष्ट स जो भी जाति विशिष्ट देहेन्द्रीय संघात है वह अयमात्मा सर्वेश भूताना मध्वस्यात्म भूतानि भूता मधु यत्म तेजोमयो मृतमय पुरशो या आत्मा तेजोमयो मृतमय पुरशोयमें सहोयम आत्मेद अमृतमद ब्रह्मेदम सर्वम् यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं यह जो इस आत्मा में तेजोमय अमृत में, में पुरत है और जो यह आत्मा तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है ए अयमात्मा सर्वेशा भूतानाम मधु न, मधु यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है नन्वयम शरीर शब्देन निर्दिष्ट पृथ्वी पर्याय एवं शंका किंतु यह तो शरीर शब्द से बतलाया हुआ पृथ्वी का पर्याय ही है अतः इसका पुनः उल्लेख करने से पुनरुक्ति पुनरुक्तिदोष आता है न पार्थिव तत्रग्रहणा विह तो सर्वात्मा विशेषः सर्वभूत सर्व देवता गण विशिष्ट संघातः स अयमात्मा अयमात्माच्य तस्न्स्त्म तेजोम मृतमय पुषो मृतरस सर्वात्मको निर्द्यते एक पृथिव्यादीसु निर्दिष्ट अध्यात्मशेषाभा परिशिष्टो यदर्थो यम यदो देहलिंगसात आत्मा सह आत्मा आत्माच्य समाधान नहीं क्योंकि वहाँ तो केवल पार्थिव अंश का ही ग्रहण किया गया है किंतु यहाँ जो सर्वात्मा है जिसमें अध्यात्म अधिभूत और अधिदेवादि सब प्रकार के विशेष का अभाव है जो समस्त भूत और देवगण से विशिष्ट है तथा भूत और इंद्रियों का संघात है वही यहाँ यह आत्मा ऐसा कहा गया है इस उस आत्मा में तेजो में अमृत में पुरुष सर्वात्मक अमृत रस ही बताया गया है पृथ्वी आदि में तो अध्यात्म पुरुष का एक देश रूप से निर्देश किया किंतु यहां कोई अध्यात्म विशेष न होने के कारण उसका निर्देश नहीं किया गया इससे भिन्न जो विज्ञान में पुरुष रह जाता है जिसके लिए कि यह देहेंद्र संघात रूप आत्मा है वही जो आत्मा है ऐसा कहकर बतलाया गया है आत्मा का सर्वाधिपति और सर्वाश्रय्वनूपण स व अयमात्मा भूताना सर्व भूता, भूता तदार रथना रथनाभरथमोचारा सर्वे समर्पिता एवं आत्मन सर्वा भूता है सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे आत्मन स वह यह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है इस विषय में दृष्टान्त जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत समस्त देव समस्त लोक समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हैं यत्मी परिशिष्टो विज्ञान विज्ञान पर्याये सोयमात्मा विज्ञान्ये विज्ञान्य पर्या प्रवेशिता सोय आत्मा तस्द्यातकार्यकोपाधिशिष्टे ब्रह्म विद्या परवेशि सौन बाह्य कृष्ण प्रजान घनभूत सर्वता अयमा सर्वे सर्व रूप से सर्व भूतापतिभूता स्वतंत्रो न मात्यवत ही, सर्वे राजा राजत्व अधिपति कुमरा मतवत किंतरी सर्व भूताशेषण कशिदराजोचिवृत्तिमाश्रि राज नधिपति अतो अधिपति विशिण्टधिपति एवं सर्वभूत आत्मा विद्वान ब्रह्म विन्मुक्तो भवति जिसका पहले के पर्यायों में उपदेश नहीं हुआ उस अवशिष्ट विज्ञानमय का अंतिम पर्याय में जिस आत्मा में प्रवेश कराया गया है वह यहाँ यह आत्मा इस प्रकार कहा गया है अविद्याकृत देहेंद्रीय संघात रूप उपाधि से युक्त जीव का ब्रह्म विद्या के द्वारा उस परमार्थ आत्मा में प्रवेश कराए जाने पर वह इस प्रकार कहा हुआ आत्मा अर्थात आत्मभाव को प्राप्त हुआ विद्वान अंतर बाह्य शून्यपूर्ण और प्रज्ञान खंडभूत है यह समस्त भूतों का आत्मा है सबके द्वारा उपास्य है सब भूतों का अधिपति है और समस्त भूतों में स्वतंत्र है सो भी कुमार या मंत्री के समान रहे तो किस प्रकार समस्त भूतों का राजा है अधिपति यह राजत्व का विशेषण है कोई पुरुष राजोचित वृत्ति का आश्रय लेकर राजा तो हो जाता है किंतु अधिपति नहीं होता इसलिए उसका अधिपति यह विशेषण देते हैं ऐसा सर्वभूतात्मा विद्वान मुक्त हो जाता है यदुक्तम ब्रह्म विद्य भविष्यों मनुष्या ब्रह्मा वेद्यस्मात् मनते कि वेद्यस्त तत्सर्व तद् इतम तत एव एवं आत्मा सर्वात्मत्वेन गमाभ्याम आचार्याग्याुवा मा तर्को विज्ञा साक्षाद यहां मधुब्राह्मणे दर्शित तथा तस् ब्रह्म विज्ञाव सद्द्या अब्रह्मसीतर्व सदमी तम द्यामस्मद विज्ञातिरस्कृत ब्रह्म विद्रह्म सन ब्रह्मा सर्वस सर्वम अभवत है श्रुति में पहले जो यह कहा है कि ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह रूप हो गया उसी की यह व्याख्या की गई है इस प्रकार गुरु और शास्त्र से आत्मा को ही सर्वात्म भाव से सुनकर तर्क द्वारा मनन कर तथा जिस प्रकार मधु में दिखाया गया है उस प्रकार उक्त लक्षण वाले उस ब्रह्म विज्ञान से ही साक्षात जानकार जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था एवं सर्व रूप होते हुए ही असर्व था अब इस ज्ञान के द्वारा उस अविद्या को नष्ट कर वह ब्रह्मवेता ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म और सर्व रूप होते हुए ही सर्व हो गया है